शिवपुराण वायवी संहिता अकस्मात कंप स्वेद अश्रुपात कंठ में स्वर्विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है कभी वि न होने वाले इन मंद मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए जैसे जब लोहा आग में तब कर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते मेरा स्वरूप हो जाते हैं हाथ पैर आदि के साधन से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करें जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वे अपनी आयु लक्ष्मी कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं अथवा बहुत कहने से क्या लाभ जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याणकार की कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है उपमन्यु कहते हैं इस प्रकार परमात्मा श्रीकंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है संपूर्ण वेद शास्त्र इतिहास पुराण और विद्याएँ इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएँ हैं ज्ञान गेय अनुच्छेय अधिकार साधन और साध्य इन छह अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है इसलिए क्रमशः बाह्य और आभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दे यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या हो सकता है अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है ऐसे सत्पुरुषों को यहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है यहाँ ओम नम शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती है अतः परावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए